ब्रह्मसूत्र तथा भगवान श्री कृष्ण की वेदाव्यास प्रवर्णित रहस्य लीला कथाओं में हम सब जीवन के अमृत पान का अमृत पान कर रहे हैं और हमने अच्छे से जाना है कि वाह धर्म निमित्त धर्म है वाह्य पूजा निमित्त पूजा है वाह हवन यज्ञ कर्मकांड निमित्त कर्मकांड है इन्हीं को जब हम आत्मा सहित अपने अंतर में भीतर बाहर करने लगते हैं तभी ये स्वयज्ञ होते हैं और तभी इनका फल होता है बाहर किए गए संपूर्ण निमित कर्म हमें प्रेरित करते हैं अंतर्मुखी होकर अपने को पढ़ने और जानने के लिए सांप्रदायिक सोच हमें बाहर ही भटकाती रहती है जबकि धर्म हमें भीतर लेकर चलता है हमसे हमारा परिचय कराता है और जिसने मनुष्य योनि में आकर भी अपने को नहीं जाना वो व्यर्थ ही मनुष्य की योनि में आया है इसे बहुत विस्तार से हमने जाना अक्सर हम लोग कहते हैं सब लोग तो बाहर ही बाहर करते हैं उसका कारण गुलामी के अंतराल है गुरुकुल ध्वस्त हो गए ऋषि तपस्वी मारे गए विश्वविद्यालय फूंक दिए गए और फिर यह समय थोड़ा नहीं था लगभग 1200 सौ वर्ष से गुलामी के अंतराल चले मदरसे से हम स्कूल कॉलेजेस में आए और आज भी गुरुकुल में लौटे नहीं हैं तो हम अपने धर्म को कैसे जान पाते है? हम किसी एक व्यक्ति को अथवा संप्रदाय विशेष को किसी को दोष नहीं दे सकते वेद में हमने पाया है कि बहुत सारे ऋषि लेकिन कोई संप्रदाय नहीं चलाते भगवान राम को भी जब जाते हैं तो वशिष्ठ मुनि ही उन्हें विश्वामित्र के साथ भेजते हैं यहां कोई सांप्रदायिकता नहीं है और फिर सभी ऋषियों को भगवान प्रणाम करने जाते हैं वे ऋषि भी उनकी आरती उतारते हैं एक विनम्र राह है भक्ति की जहां दम्भ और मिथ्या मिथ्याभिमान का ऐठन का कोई काम नहीं ये सब जानते हुए भी हमने विदेशियों की नकल कर डाली उस्तादबाद शागीर द्वार और जमूराबाद में फंस के रह गए आए आज के ऋझा में चलें खोलें हम यज्ञ से ऋषि चर्चा कर रहे हैं और हमारे ऋषि तीसरे सूक्त में हम उनके और हमारे ऋषि हैं हिरण्य स्तू हिरण्य स्तूप आंगी रस वो ज्योतियों की स्तंभाकार ज्योतियों का स्वरूप है आंगिरस जो आपके अंग अंग में बसती यज्ञ की अग्नियां हैं ये उन्हीं की कथा कर रहे हैं नान भावार्थ होते हैं लक्षार्थ होते हैं यहां कोई पहचान चिन्ह नहीं होता है क्योंकि तपस्वी का अतीत ही नहीं होता है तो कहा तुम एतान एक जक्षत चायो रजसाह, रजस रजस इंद्र पारे अवदहो दिव आ दस्युमच्चा दस्यु प्र सुनवत स्तुवता शंसभा ये आज के लिए चाहे आजकी आप तुम युता इस रुद रुदतो गूंथ कर मथ कर जैसे आटे को गूंथते ना तो रुद्र हो, मथ कर ज्योतियों में जक्षत जक्षत माने प्रलय करते हुए संपूर्ण सचराचर की वो सारी सामग्री जो आप में आई यज्ञ हुई उसको जक्षत निरंतर उसको यज्ञ करके जलाते हुए च तथा अयोदयो हो उसको प्रतिकार प्रतिशोध आदि से रहित करते हुए अर्थात रूप रस रसगंध से भी रहित करते हुए रजसा भस्मी के कणों में लौटाकर इंद्र हे महान यज्ञ आप पारे उसको पुनः उस पार उतारते हैं फिर जीवंत करते हैं और अब यह हमारे लिए रहस्य रहा नहीं कि उसको यज्ञ ही जलाता है भस्म करता है ज्योतियों में लाता है और फिर उसी का उद्धार करता है पारे उस पार लाता है जीवन में फिर लौटाता है भस्मी के कणों को पुनः अन अन्य से रक्त आदि में और नाना जीव योनियों को प्रकट करता है वो। तो यहां स्तुति में हमने उस यज्ञ से कहा बाहर वाले यज्ञ में तो ऐसा होता नहीं होता है क्या कुछ पैदा कर लेते हो वो वस्तुता बाहर वाला यज्ञ निमित यज्ञ है बच्चों को अंतरयज्ञ पढ़ाने के लिए तो कहा एतान रुधतो जक्षत एताक्ष अयोधयो वहां अगर बड़ा अलग्ञा हो तो मात्रा हटा दीजिएगा अयोधय शब्द है जक्षत जक्षता च अयोध है।, है जो किसी भी प्रकार के प्रतिकार युद्ध के योग्य न हो हा? शब्द है ना अयोध्या अयोध्या माने जहां कोई युद्ध ना कर सके अवध जिसका कभी वध ना हो हा? शब्दों के आत्माओं को भी पहचानते चले अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाएगा अयोधयोग रजसा रेत के कर्ण भस्मी के कर्ण मट्टी के कर्ण कन, कणों में लौटाते कर्ण इंद्र पारे महान उत्पत्ति महान जीवन को प्रदान करने वाले हे आत्मा ही यज्ञ अवा दाह उत्पत्ति और दहा माने दहन करना प्रलय और उत्पत्ति के यज्ञों के द्वारा दिव आ देवत्व को प्रदान करने वाले मनुष्य को देवता बनाने वाले मट्टी को देवतुल्य मनुष्य जीवन देने वाले दस्यु मुच्चा दस्यु दस्यु समझते हैं आप अर्थ हस्यु माने चोर डाकू लुटेरा क्या बोलते हैं उसको तो दस्यु मुच्चा जो हमारे पाप जो हमारी आसक्तियां हैं ये जो हमारे असुर विचार हैं मुच्चा इनका मोचन करते हुए इन्हें नष्ट करते हुए हे पाप मोचन हारी हे आत्मा हे यज्ञ प्र सुनवता अमर सुनवत माने उत्पन्न करना हमें अमर उस उत्पत्ति को प्रदान करें स्तूवता हे वंदनीय हे जगत वंदनीय ये सबकी पूजाओं का स्तुतियों को ग्रहण करने वाले ही आत्मा ही यज्ञ शंस भावा, सारी शंसा और प्रशंसा जो आप ही से उत्पन्न होती है ये ऐसे आत्मा ही यज्ञ हमको हमारे अंतर में यज्ञ करें और हमें देवत्व की ओर ले चले दो रास्ते हैं जिसकी हम बराबर चर्चा कर रहे हैं दुर्भाग्य से आचरण में तो आप करते हैं रूढ़ियों में तो निर्वाह करते हैं मर गया है तो तेरही करो बारहही की तेरह होगी जानते नहीं है क्या है कहां बाहर हम जलकर हमारी बारह तेरही होगी और दसवां पर्यंत हमें प्रेत बनकर कपाल क्रिया करने वाले की देह में वास करना पड़ेगा हमें उस मार्ग से ना ले चलो जिस मार्ग में जन्मते रहे हैं हम निरंतर हम उसी यज्ञ में पुनः यज्ञ होकर उस अनंत की ओर जाएं तप और समाधियों द्वारा हम स्वतः अपने ब्रह्मरंद्र से ज्योति बनकर ऐसे ही प्रकट हो जाएं जैसे अंडे में से चूजा निकल जाता है दुर्भाग्य से ये स्कूल ऑफ थाट में मिडिल ईस्ट के पास था न वेस्ट के पास था तो बताओ वेदों के भाष्य होते कैसे क्योंकि आप तो उनके गुलाम बन गए थे उनसे प्रभावित हो गए थे ऋषि तपस्वी सब मारे गए थे तो उनकी जूठन लादने के अलावा धर्म के नाम पर और आप कर ही कह सकते थे जो उनकी वाय औपचारिकताएं थी रोजे रखते थे वही आज आपके व्रत उपवास हैं जबकि आप उनका अर्थ नहीं जानते हैं। व्रत का अर्थ होता है आत्मा में संकल्पित होना और उपमाने व्याप्त होना वास माने बैठना आज मैं अपनी आत्मा के पास बैठूंगा आपने खाली रोजा कर लिया तो कहने लगे उपवास हो गया क्या कहना चाहते हैं आप अगर आप उनकी नकल कर रहे हैं तो आप उनकी बी टीम है उनके जैसे भी नहीं उनसे घटिया ही तो है कभी आपने उन अर्थों को जानना चाह ना आप जान पाए न संप्रदाय आपको सांप्रदायिक सोच आपको वहां तक ला पाए और वे अछूते रह गए देखिए कितनी सुंदर बात कह रहा है कि जिस राह से आता रहा हूं भटकता हूं तो भी तुम लौटाते हो फिर उसी मार्ग पर तो आज इसी में यज्ञ होकर आगे क्यों ना बढ़ जाऊं आपके साथ हे आत्मा हे गोविंद हे घटघटवासी श्री कृष्ण हे राम यहां एक बात स्पष्ट कर दू मैं समझ नहीं पाता कि शायद मैं स्पष्ट कर पाऊंगा या नहीं दैट डिपेंड्स आप लोगों की ग्राहता पर है आप किसी वस्तु को देखते हैं आपको लगता है सत्य है। लेकिन उसी व्यक्ति को हर व्यक्ति देख रहा है लेकिन सबके परसेप्शंस अलग अलग होते हैं क्योंकि देखने देखने में फर्क रह जाता है क्योंकि देखने में कोई हम सीधा तो नहीं देखते हैं उसका जो चित्र भीतर जाता है उसको हमारा ब्रेन उस चित्र को परसेप्शन से ग्रहण करता है जो कलर ब्लाइंड होता है उसको सबका चेहरा एक जैसा दिखता है रंग नहीं दिखता उसको न कपड़ों में न चेहरे पर और यदि स्वप्न झूठ है तो यह देखना भी सत्य कहां है क्योंकि उसी परसेप्शन में हम सपना भी तो देखते हैं और वेद का वैज्ञानिक जानता है कि कोई कुछ नहीं देखता है सिर्फ परसेप्शन को ही जीता है तो यदि ईश्वर को कि परसेप्शन मैं इसके अंतर में कर दूं तो ये एक बहुत ही अच्छी एक बड़ी पवित्र जिंदगी जी लेगा और इसके जीवन के सारे उद्देश्य इसको मिल जाएंगे जब आपने सोचा आप कमजोर हैं तो आपको लगा कि शरीर के ये अंग अंकिल हो गए हैं जब आपको लगा कि आप तो सब कुछ कर सकते हैं तो आपको लगा कि आपके शरीर में ऊर्जा आ गई ये परसेप्शन है तो ईश्वर को आत्मा बनाकर इसके भीतर वो जो यज्ञ है उससे इसको क्यों ना जोडूं उसी को परसीव कराऊं कि अपने में एक संपूर्ण सत्ता बनकर जिए इसमें कोई भीड़ुता कायरता न रहे और इसके परसेप्शन में वो ईश्वर परम पवित्र रहे सर्वव्यापी है दाता है सबका कल्याण करने वाला है तो यह भी तो वही हो जाएगा इन परसेप्शंस के कारण तो इसका अतिशय कल्याण हो जाएगा फिर यह झूठ और मकार में पने में तो नहीं जाएगा और अगर ईश्वर को इससे दूर किसी तीर्थ स्थान पर बिठा दूं या आसमानों बदर कर दूं, तो ये तो दीनहीन मलिन कुमारगी कुटिल दुराचारी ये कुछ भी हो जाएगा इसलिए हम देख रहे हैं कि वेद की प्रत्येक ऋचा कई परसेप्शन हमको हमारे भीतर ला रही है वो हमको उस हमारी सत्ता से जोड़ रही है जो हर क्षण हमें उत्पन्न कर रही है और गुरु हमें भेड़ बगड़ी बना रहे है कोई आज से पैंतीस चालीस बरस पहले आईटी टी चौराहे के ऊपर एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा रहता था उसमें एक संत खड़े होते थे बाकी सब ऐसे बैठे होते थे और उसके ऊपर कैप्शन लगा रहता था प्यासी भेड़े गरड़िया देखे वह आपको पशुतुल्य बनाना चाहते हैं, वेद आपको आपकी सार्वभौम सत्ता से जोड़कर मनुष्य की योनि को सम्मानित करना चाहता है वह आपके भीतर ईश्वर की प्रतिष्ठा कर आपको परम पवित्र इस धरती का भगवान बनाना चाहता है और वह आपको भेद बनाना चाहते हैं यदि मानसिक रूप से आप पशु तुल्य ही रह गए हैं तो मैं क्या कह सकता यही श्रीज्ञा में कहा है तम एक तान रुद्र तुम इस भांति यज्ञों के द्वारा भस्मियों में अग्नियों में संघार करते हुए यक्ष का सामग्री की प्रलय करते हुए अयोधय उसके रूप रस गुण सभी का विनाश करते हुए रजसा इंद्र पारे उन्हीं कणों से पुनः जीवन को प्रकट करते हैं। बैंगन की सब्जी खाई थी तो क्या बैंगन बन गए थे तुम आलू ने आलू बना दिया था क्या नहीं आत्मा ने जब यज्ञ किया तो उन वनस्पतियों के रूप रस गंध स्पर्श सभी को बदला और वो रक्त का कर्ण जो बना वो विशुद्ध रूप से निर्मल एक सृष्टि है उस यज्ञ की वो ऊर्जा जो मिली जो शक्ति मिली तुमको वो कैसे मिली मैं बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा रहा हूं और वह ग्यारहवें वर्ष की आयु में विद्वानों ने तो वो भाज कर डाले अद्भुति कर दिया मैं बता रहा हूं कि जो जो हमने खाया जो जो हमने पिया आत्मा ने जब यज्ञ किया तो कैसे किया तो हम ऐतान रुद तो तुम्हारे भीतर उसने इस भांति यज्ञों के द्वारा जक्ष पूर्ण प्रलय कर दी उस भोजन की जल की जो भी तुम भोजी के रूप में ले रहे थे च तथा अयोध्यायु उनके सारे विकारों को उनके सारे चेष्टाओं को से उन्हें हीन करके अतिशय निर्मल किया रजसा और फिर उन्हीं भस्मी के कणों से ज्योतियों से इंद्र पारे तुमको जीवन के क्षण दिए एक एक रक्त बूंद की दी ऊर्जा दी शरीर के कोश बनाए देखो तुम्हारे शरीर के कोशों में कहीं बैंगन आलू तो नहीं बने उसी के। समझे इस बात प्रलय और उत्पत्ति देव माने निरंतर जो ज्योतिर्मय हो रही है देवत्व की देवता की आत्मा आत्मयज्ञ की आओ दस्यु मच्चा आओ आज अपने सारे कुतर्कों का कुभावों का असत्य ज्ञान का अपनी सड़ी हुई मनोवृत्तियों से मोचन पाओ मुक्त होकर के प्रास आज एक अमर उत्पत्ति के लिए अपनी आत्मा में प्रवेश करो इसकी वंदना करो इसी की प्रशंसा करो क्या पैसा पैसा गा रहे हो क्या विषयों के भजन गाते हो आओ आज आत्मा की शंसा करो हाँ शंसा से ही प्रशंसा शब्द आया आओ आज उनकी प्रतिष्ठा करो आओ आज आत्मा की स्तुति करो वो जो हर सांस देता जीवन की हर धड़कन तुम्हें दे रहा है चलो भीतर खोलो आंख पढ़ो अपने आप को पहचानो निज रूप को तुम्हारे रूप में ही रूप उसका भी है समाया हुआ और आए ब्रह्म सूत्र खोल ले कहा लोगों ने पीछे व्हाइट बोर्ड से लिया है हाँ, तुर्यपी तदुर्पयी बाधरायणा संभवात क्या है तदुपर्य अपी तो ये शब्द हो जाएगा तदुपरी हो जाएगा तदुपरी पा में छोटे रागी माता तदुपरी अर्थात तदुप्रांत और इसके अलावा भी अपिमाने भी बाधरायणा भगवान वेदव्यास ने अपनी लीला कथाओं में रहस्य लीलाओं में वो चाहे भागवत की कथा है महाभारत है या बाकी पुराण हैं उन सब में और लीला काव्यों में स्वयं वेदव्यास ने भी इसी मार्ग को मनुष्य के लिए संभव बताया है कि वो कर सकता है इससे हटके कोई रास्ता स्वयं भगवान वेदव्यास ने इन लीलाओं में इन लीला कथाओं में भी हमें इससे हटके कोई मार्ग नहीं दिया है उन्होंने भी इसी का अनुमोदन किया है कि मनुष्य के लिए यही मार्ग है और इसके द्वारा वो सहज ही आत्मा में प्रवेश पा लेता है कैसे कि पहले भगवान की बाल छवि मूर्ति लेता है अब आप ये ना कहिएगा कि मूर्ति पूजा ढोंग है नहीं मिडिल ईस्ट में पहुंच जाओगे उन्हीं की नकल कर रहे थे ना उन्होंने कहा बुध परस्ती गुनाह है तो हमने भी कहा ये मनोविज्ञान का सर्वोपरि सर्वसुंदर, सरल सहज एवं अतिशय मनोहर मार्ग है क्या करते हैं लीला कथाओं में अपने मन को धोते हैं जाते हैं सत्संग में कथाएं सुनते हैं भगवान की लीला सुनते हैं और हर लीला कथा में चाहे वो रामायण है या वो कृष्ण की कथा है भागवत है सब में बताते हैं भगवान कहते हैं कि मैं घट घट वासी हूं मैं आत्मा होकर तुम्हें वास करता हूं और हमने मूर्ति को भगवान का रूप दिया मनोरम सुंदर रूप लेते हैं क्योंकि हम भी बदसूरत तो नहीं दिखना चाहते कौन दिखना चाहेगा तो अतिशय मनोरम बाल छवि लेते हैं भगवान की देखो आराध्य की छवि बाल छवि लेने से उसमें सांसारिकता विषांतता आदि का स्वता निरोध हो जाता है और मन शिशु हो जाता है तो सहज ही उस कोमलता में हम सहज ही ईश्वर की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो पहले मूर्ति ली उसका सौंदर्य लिया उसका माधुर्य लिया वो सर्वशक्तिमान है वो सचराचर का जनक है वो सब कुछ करने वाला है हमने इन भावों को भी उस मूर्ति में प्रतिष्ठित किया और अपने प्राणों की भी उसी में प्रतिष्ठा कर दी और ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो फिर अगला विचार आया कि ये तो घट घट वासी है मेरे भीतर हैं तो अब वो मूर्ति का भाव मूर्ति और प्राणों सहित हमने भीतर लाकर आत्मा में स्थापित कर दिया तो हम सहज ही अपनी देह में प्रवेश पा गए हमारा हमारे भीतर जाना संभवत संभव हो गया अगर विद्वता के पाखंड में रहते तो प्रेतों की तरह बाहर बाहर भटकते जबकि सांस धड़कन और जीवन का क्षण हम अंतर से पाते और बाहर से जीवन की रक्षा की बात करते धे धृतराष्ट्र की तरह तो यह बड़ा ही सुंदर मनोवैज्ञानिक मार्ग है परसेप्शन की बात है मैं प्रसीव करता हूं मूर्ति को कि नारायण की मूर्ति है यह प्रभु की बाल छवि है यह अतिशय सुंदर है सुंदर से सुंदर मूर्ति लेती फिर उसमें अपने सारे सद्विचारों को सद्गुणों को उसमें स्थापित करता हूं सत्ता और शक्ति का उसमें आवाहन करता हूं और अपने प्राणों को उसमें प्रतिष्ठित करता हूं ये मूर्ति मेरा प्राण है आपने माला फेरी उसके बाद गाली पकी और आप भक्ति मार्गी हो गए क्या बात है <laughs> ना समझो इस मार कि गोविंद हम आपके हो गए तो मेरे प्राण उस मूर्ति में है। वो मेरा सर्वस्व है मैं उन्हें अतिशय प्यार करता हूं और उनके साथ ही मेरी सारी अच्छाइयां सारे भाव सहज ही जुड़ गए मेरी सारी शक्ति और सत्ता उस मूर्ति में आ गई है अब उस मूर्ति को मैं जानता हूं ये मेरी अंतरात्मा है ये तो घटगटवासी है तो मैं प्राण सहित उस मूर्ति के भाव को अपनी आत्मा में स्थापित कर लेता हूं तो वो मूर्ति मेरी आत्मा बन जाती वो निर्गुण है वो निराकार है हां है लेकिन यहां तो हमने सगुण साकार कर दिया है यही तो भक्ति का चमत्कार है और अब मुझको ध्यान की मूर्ति मेरे अंतर में मिल गई में सहज ही अपने भीतर इसी यज्ञ में प्रवेश पा गया जिसे वेद का रहे हैं और हम निरंतर ऋचा ऋचा कर, पाठ करते आ रहे हैं तो कहा तदुपर्य अपे बाद हां बाद के अर्थ मैंने वहां लिख रखे हैं और भी हैं बादरी माने बेर बादरी माने कपास बादरी माने रेशम हाँ, कई अर्थ है और बादरायण नाम भगवान वेद का है और बादरायणी जब शब्द आएगा पे छोटे की मात्रा लग जाएगी तो सुखदेव महाराज जी की चर्चा होगी ये उनका नाम है बादरायणी तो इस प्रकार यहां यही हम बता रहे हैं ब्रह्म सूत्र में भी अक्सर लोग कहते हैं स्वामी जी आप कहते हो कि ये दस इंद्रियों को दस मुंह बनाने वाला कहाँ है लो भाई ब्रह्मसूत्र तो तुम्हारे सामने है प्रमाण तुम्हारे सामने रखा है और आप में जो थोड़ा सा भी इन कथाओं को जानता है वो जानता है कि श्री राम की कथा भागवत में भी है महाभारत में भी है ये कहना कि खाली वाल्मीकि ने दिया ऐसा नहीं इन कथाओं का जनक वेद व्यास वाधरायण ही है वो भी है उनके साथ हर लीला कथा में मैं छात्र को उसका स्वरूप पढ़ा रहा हूं और कैसे पढ़ा रहा हूं वह हम भगवान की लीलाओं में ले रहे हैं तो हमने भगवान की लीलाओं में चले आज तक जाना कि कृष्ण की कथा अतिशय मनोरम है लेकिन पहले सारे असुर मरे फिर भक्ति आएगी यदि असुर माने सुरत्व से हीन गंदगी जब तक मुझ में न जाएगी मैं कभी ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता मैं एक कपटी ठग तो हो सकता हूं भक्त नहीं हो सकता तो इसीलिए भागवत की कथाओं में महाभारत में तथा श्री कृष्ण की संपूर्ण कथाओं में बाल लीलाओं में सबसे पहले असुर लीलाएं आती हैं। क्योंकि असुर मारे बिना जिसने भक्ति करी वो तो विषांतता के गंदे खेल कर रहा है भगवान को भी बदनाम कर रहा है हाँ, वो कन्हैया जी बन गए ये मीरा सिर्फ रही हैं है हाँ, और वे विचार का दूसरा नाम भक्ति हो गया है ना गलत है बिल्कुल गलत है ऐसा कहीं किसी सदग्रंथ तो इसीलिए इस मोद मिथ्याभिमानी कंस ने सबसे पहले पूतना भेजी पूत माने पवित्र ना नहीं जिसने अपने विचारों की अपवित्रता नहीं मारी उसकी भक्ति मर गई उसने कृष्ण मारे फिर पूतना के बाद तृणावर्त आता है तृण माने तीन का आवर्त बवंडर विषय वासनाओं अतृप्तियों और, और इच्छाओं के आवेश आवेग त्रिणावर्त है जिसने त्रिणावर्त नहीं मारे अपने जीवन में उसे कभी भक्ति नहीं मिली जब त्रृणाव्रत भी मारा गया हमें भी मारना है भगवान लीला करके दिखा रहे हैं कि जब तक तुम अपने जीवन में पूतना त्रिणावर्त और फिर शकटासुर कि जिंदगी की गाड़ी कोई ही भरते रहना भगवान को नीचे डाल देना उनकी गाड़ी उलट जाएगी ऊपर बिठाओ जो कुछ है नारायण ना आपका हम तो निमित्त हैं जिसने ये भाव खोया है उसने अपने जीवन के सर्वनाश किए हैं वो हत्यारा है अपना भी और अपनों का भी आज जिसे देखो तांत्रिक बनना चाहता है तंत्र में भाग रहा है राक्षस सब बनना चाहते हैं भक्त तो कोई भी नहीं कैसी विचित्र बात है और फिर आता है अगासुर अग पाप अज्ञान और अंधकार असुर माने सुरत्व से हीन देवत्व से हीन गंदा विचार जिसने इनको नहीं मारा उसकी भक्ति मर गई भगवान अगा को मार के दिखा रहे हैं यदि मुझे पाना है और पिछले रविवार आया था महाबलशाली बकासुफ देखो ना या मैं खाली नामों के सीधे डिक्शनरी मीनिंग दे रहा हूं अगर थोड़ा सा भी आप समझ का प्रयोग करेंगे तो आपको स्वतः प्रकट हो जाएगा तदुपर्य बाद संभवात इसे ब्रह्म सूत्र ही सारी लीलाओं में चल रहा है और कथावाचक और हमारा सांप्रदाय गुरु वो तो खाली इतिहास बना के खिला मूर्ख बना रहा है इतिहास गौण है ये केवल उदाहरण में लिया गया है लीला में हर छात्र को उसका रूप उसके गुण उसके विचार उसके व्यवहार उसकी अच्छाइयां उसकी बुराइयां मैं सब पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे कृष्ण भजाने नहीं है उसे कृष्ण बन के दिखाना है दूसरे संप्रदायों में भले देवता और ईश्वर भजे जाते होंगे सनातन धर्म तो आप सबको ईश्वर बनाने की अच्छे से अच्छा बनाने की देवतुल्य बनाने की कल्पना को साकार करता है इसीलिए रहस्य लीला है इसीलिए वेद है इसीलिए ब्रह्म सूत्र है और इसीलिए सारे सदग्रंथ है तुम उसके बेटे हो तो उसके जैसे क्यों नहीं हो तुम इतने निम्न और घटिया होकर जीने में ही अपना मान सम्मान क्यों खोजते हो और अगर तुम घटिया पने में ही गर्व कर रहे हो तो अगला जन्म तुम्हारा क्या होगा घटिया से घटिया अर्थात महापति त्यूनिया तो इसलिए बुराई पर कभी गर्व मत करो कि मैंने बड़ी चालाकी से मक्कारी से फलाने का घर लूट लिया अरे तू खुद लूट गया बर्बाद हो गया है यह जन्म नहीं जन्म दर जन्म लूट गया है तो कभी भी अपने किसी बुरे आचरण पे क्रोध पे दंभ पे ईर्षा द्वेश पे मन के भटकाओं पे कभी गर्व मत करना क्योंकि तो अगर गर्व करोगे तो कभी निर्मल नहीं हो पाओगे क्योंकि जब तुम खुद ही उसको आरती पूजन कर रहे हो अपने सड़े विचार की तो तुम छूटोगे कैसे अब तो तुम्हारा सर्वनाश यही नहीं असंख्य योनियों तक होगा तो क्या यह दुख की बात है अथवा सम्मान की बात है बोलो अपने को सुधारना है इसीलिए लीला है तो जब मारा गया बकास हो तो कंस बहुत दुखी है कंस को तो दुख होता ही है और हर कोई जो दुखी है क्षमा करना वो कंस ही तो है दुख तो उसका मन कंस है तो वो कंस है यदि प्रभु में अंतिम आस्था होती तो हम कर्तव्य करते हम अपनी ड्यूटी देते जीना मरना उसके हाथ की बात है उसके लिए मेरे रोने का क्या काम बुद्धि से विवेक से काम करते आगे कर्म हमारा अधिकार है फल देगा वो वो जाने तो फिर इसमें दुख की तनाव की चिंता की बात कहां आई जब जब मुझ में दुख चिंता और तनाव आता है क्या एक बार भी मैं लौट के अपने को बताना चाहूंगा कि अरे राक्षस अब तो सुधर जा क्यों गोपाल से बाहर जा रहा? इतना ही क्या डालो अपने आप कि आया कैसे ये भाव तुम में आई कैसे ये पीड़ा तुम में तुम तो गोविंद के थे तुम राक्षस कैसे बन गए क्योंकि दुखी कंस है ग्वाल बाल सब मौज कर रहे वाह वाह वाह वा वा। हमारे बाल कन्हैया ने बकासुर को दे मार वहां मौज हो रही है भगवान की स्तुति वंदन हो रहा है नारायण की शंसा हो रही है सब लोग वहा नन्हने कन्हैया को लिए डोल रहे हैं आनंद ही आनंद है और कंस है कि पीड़ा ही पीड़ा जिए जा रहा है तो जब जियो पीड़ा बोलो कंस हो तुम तो। नहीं तो आत्मा के आनंद से बाहर निकलते क्यों ब्यूटी दी है वो जाने मेरे कर्म में मेरी सेवाओं में मेरे कर्तव्य में कोई खोट ना आए आगे गोविंद की गोविंद जाने मैं चला गोविंद की मौज मैं अपने कर्तव्य से कभी विमुख ना हूं मैं सबकी सेवा में आगे रहूं देखो ना जो सबकी सेवा करते हैं तो उनका अंतरात्मा जो कृष्ण है वो कहता है कि सबकी सेवा का सुख उठाते हैं तो इन्हें थोड़ा और मजबूत कर दो खूब सेवा करें और जब तुम लोग सेवा करवाने की सोचती हो आप लोग भी तो भगवान सोचते हैं कि मेरी सेवाओं से प्रसन्न नहीं है तभी तो दूसरों से सेवा मांग रहा है तो कन्हैया या मौन हो जाते हैं तो शरीर में लकवा आ जाता है करा बोल कितनी सेवा करानी है करा, करा ले तो लकवा नहीं खाना है तो सबकी सेवा में सबसे आगे जाना है याद रखना बात को मेरी अगर अपनी जान बचाओगे तो बहुत रोग पाओगे और यदि सेवाओं में और सेवा का सुख उठाते हुए सेवा को धर्म बनाकर आगे चलोगे तो सदा निरोग रहोगे जब तुम बाहर संसार से लोभ की इच्छा करते हो तो भी भगवान सोचते हैं ये मेरे से त्रित नहीं है तभी तो बाहर बाहर भीख मांग रहा है तो जब भगवान चुप हो जाएंगे तो तू सदा अभाव में चला जाएगा तेरे घर कभी सुख नहीं आएगा तो इसलिए इच्छा एक राम से दूजी इच्छा छोड़ दे क्यों कहते हैं इसलिए कि दूसरों से इच्छा करना एक निर्धनतम जीवन जीना है और भूखों मरना है जब दाता है भीतर तो वो जाने वो तो सर्वव्यापी है खटखट वासी है जैसे रखेगा रह लेंगे यही धर्म गृहस्थ का था कभी इस युग में यही धर्म संन्यासी का था न चेला न चंदा भज गोविंदा आज उनकी देखा देखी हर संप्रदाय हाँ। लोग घटना बताते हैं हमारे यहाँ एक काका थे काका बहुत पुरानी बात है बिचारों को जरा दीखता भी कम था और एक माई थी उनके साथ काका माई की जोड़ी थी औलाद नहीं थी उनकी तो काका लौटे तो वो बाहर बैठी हुई थी गुस्से में बोली गाय अभी तक नहीं लौटी और तू सवेरे का सब्जी लेने गया हुआ है बोले अभी ढूंढ के लाता गए ढूंढने पहाड़ी इलाका खा उन्हें तो दिख गई गाय और रस्सी डाल के पकड़ के ले आए तो उसको खुश करने के लिए कहने लगे चार लगा दिया उसके कह ला बाल्टी ला दूध भी निकाल दिया अब वो दूध निकालने चले तो गाय मारे लात बोले लगता है किसी ने दूध उतार लिया इसका बोले नहीं थन तो भरे लगे गए बोले ठहरो लालटैन लाती हूं और जो लालटेन लेके माई आई तो बोली ये गाय है या तेरा बाप है ये बैल बांध रखा है हाँ। आपने भी बैल दुए हैं इस तमाम उम्र इसीलिए तो गोविंद भूल गया था बाहर इच्छा कर रहे हैं। इसको नहीं निचोड़ लाओ उसको पटोड़ लाओ भूखे नहीं मरोगे अभाव नहीं जियोगे और तुम्हारे घर में सगों में विष बमन नहीं होगा एक दूसरे के प्रति अविश्वास नहीं होगा तो फिर क्या होगा वो युक्त थे जब तपस्वी ऋषि आश्रम भी इच्छा नहीं करते थे कोई भक्त अपने मन से उन्हें गुरु माने कि उसकी भावना है आत्म आत्म्रेरणा से जो वो करे नारायण की हरी इच्छा है लेकिन संत का धर्म नहीं कि वो किसी से आधी रोटी की भी कामना ना करे कहा से चले थे कहाँ पहुंच गए हैं आज ये हमारी अवस्था है और आप भी वहीं ज्यादा ढेर लगाते हो जिसके मठ बहुत बड़े हैं जहां नेता बेता भी जा रहे मतलब जहां धंधा चौक्स है वो गुरु सबसे बढ़िया है आज देखने वाली आंख भी धृत राष्ट्र की आंख बन के है गांधारी की पट्टी एक और बंद गई आज तुम सत्य का भी दर्शन तो नहीं कर पाते कि जो खुद श्री हरि को अर्पित नहीं है तुम्हारा उद्धार कहां से कर देगा बोलो गुरुमुख हुआ मैंने कहा उसका क्या होगा और फिर तेरा तो पता नहीं क्या होगा अरे इच्छाओं से कहो कि शांत हो जाए अब बात सिर्फ गोविंद की होगी एक नारायण की होगी जैसे रखेगा रहेंगे हम जैसे जी लेंगे हम लेकिन अब उसके होके उसके निमित्त बनकर के बाह्य जगत में सेवा करेंगे और अंतर जगत में उसी में खोए रहेंगे उसी में डूबे रहेंगे उसी से लिपटे रहेंगे राह ये थी और राहें बहुत सारी ढूंढ डाली हमने यहां से दूर जाने की भटकने की बियाबानों में खो जाने की अस्थि और प्राप्ति समझाती हैं कंस को आज भी आपका मन कंस के साथ दो ही बीवियां है अस्थि ये मेरा है अस्थि स्था सं मेरा है मुझे मिलना चाहिए प्राप्ति ये और पाए इसको और लूट लाऊ मन कंस है अस्थि और प्राप्ति दो मनोवृत्तियां पत्नियां हैं उसकी और ये तुम सबका जीवन है और कहते हो स्वामी जी हमने भजन गाए हैं तब तो फिर संसार कैसे गए थे तो एक कौन सा नाटक था और कौन सा सच था जरा बताओ मुझे बोलो अब तो हम इस कदर अंधे हो गए हैं कि हमको हमारी भी बात समझ में आती नहीं है हाथ भी नहीं दिखता है हाथ का आभास भर मिल पाता है यह स्थिति है हमारी हम निर्णय क्या करेंगे हम किसी को दे क्या पाएंगे हम तो खुद अपने अंतर में भिखभंगे होकर रह गए हैं दाता बैठा है और निर्धनतम हैं हम सब कहा ऐसा करो धेनु को भेजो। कंस ने कहा हां ये ठीक रहेगा ये, इस, ये भी आप ये असुर मनोवृत्ति है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं बहुत ज्यादा प्यार करते हैं भगवान भले छूट जाए मेरी धेनु का मनोवृत्ति कभी ना जाए भगवान देना तो मुझे धेनुका सुर और थोड़ा बड़ा बना देना धेनुक शब्द का अर्थ होता है लिख लो अर्थ लिखो धेनुक माने गधा गधा देखे कुमार का गधा धोबी का गधा गधा देखे हाँ गधा ना समझ लेना गधा और मैं आपको ऐसा कह नहीं रहा हूं गधे की बात बता रहा हूं आप लोग तो आदमी है ना तो असुर राजधेनुकासुर गधा बन के और जाके जंगल में चलने लगे और वो इस फिराक में हैं कि कब कन्हैया को पाएं और मारें यमुना के किनारे बहुत सुंदर ताल वन है बड़े अच्छे ताल फल लगते हैं बड़े मीठे हैं रसीले हैं लेकिन वो गधा अपने गधों की सेना के साथ बैठा हुआ है न तो गधा खुद तालफन खाता है और ना किसी को खाने देता है ग्वाल बाल बेचारे ललचाये से जाते हैं कि चलो तो दुलती मार के उनके सर भाड़ देता है गधा है न खाता है और न खाने देता है तो बालकों ने बलराम जी से कहा कि दाहू ये गधा और इसकी सेना प्रभु के बनाए इन ताल फलों को हमें खाने नहीं देती आप कृपा करो इसको हटाओ यहां से नहीं सारे ताल फल तो व्यर्थ चले जाते हैं ये पेड़ देवता हैं, ये हमारे लिए रसीले फल देते हैं तो भी ये गधा जो है बड़ा बलशाली है हमें पास भी नहीं जाने देता तो बलराम ने ललकारा उसको और दोनों में भीषण संघर्ष हो गया दाऊ ने दाऊ लेकर उसे पूंछ से पकड़ा गधे को कहा से पकड़ा और अपनी इस मनोवृत्ति को पकड़ लेना कसके और देखना कि कहीं पूंछ समेत घसीट न ले जाए तो उसको घुमा घुमा के जो मारा तो उसके चिथड़े हो गए और सारे गधे उन्होंने भगा दिए और तालफन को धेनुकासुर से मुक्त किया और जब वो मरा तो वो तो भयानक राक्षस था तो दाऊ ने उसको उठाकर फिर मथुरा में ही कंस के यहां फेंक दिया धेनुका सुर मारा गया ये धेनुका कौन है न खाना न खाने देना तिजोरी भर के बैठ जाना आये रे गधो कभी सुधरोगे स्वामी जी एवडी कर ले इतना और बटोर लें सारा धर्म कर्म ईमानदारी सच्चाई इसको तीली दिखा दें और उसको लूट के तिजोरी भरना है। भगवान कहते हैं इस मनोवृत्ति के साथ मैं नहीं मिलता तुम झूठे हो कपटी हो यदि तुम धेनुकासुर मनोवृत्ति में और सुबह से शाम तक क्षमा करना आप सब लोग क्या करते हो भक्ति की धेनुका सुरवृत्ति अरे अपना क्रिटिकल एनालिसिस करके देखो पढ़ो अमर नहीं हो मौत दरवाजे पे खड़ी है एक झटके में उठा ले जाएगी बरसों की प्लान बनाए बैठे हो और तुम्हारे अगले क्षण का कोई पता नहीं है कब किसको ले जाए और धैनुकासुर मनोवृत्ति में तुमने गोविंद को मारा है और दाऊ उसको मार के बता रहे हैं कि पूरी शक्ति से इस मनोवृत्ति का विनाश करो क्योंकि जो धेनुकासुर वृत्ति में पचला गया वो कभी भक्ति में नहीं जा सकता कदापि नहीं जा सकता वो ठगी धोखाधड़ी कर रहा के लिए भक्ति कर रहे हो मेरे को ये और दे देना मैं जरा बड़ा धेनु का बन जाऊ पैसा मांग रहे भगवान से तुम कि मुझे महाअसुर धेनु का असुर धेन बना दो भगवान मैं तो आपकी भक्ति इसीलिए कर रहा हूं मेरा उद्देश्य तो धेनु का सूरज आपसे क्या मतलब वो हरियाणा में मैंने कहा था कि तुम लोग भक्ति थोड़े ना करते हो तो पल्ला झाड़ भक्ति है तो एक लाला उठा वहां का हरियाणा का और मुझे कहने लगा बाबा तू तो बावला है मैंने क्यों भाई क्या बात हो गई कल नहीं पता सूरज देखे देखा है तूने मैंने कहा देखा है धूप तो है बोला धूप तो सबको चाय है सूरज के मांगता है? घर वालों में तो बोले हमें राम से क्या लेना अरे वो हम तुम्हारे पर कृपा आए थे हमें धेनु का सुर बने और हमें उसी योनि में जाना है हम उद्धार कब चाहते हैं पूछो अपने आप से तुम में कोई है जो उद्धार चाहता ताली बजा के चलिए और भगवान पे एहसान लग गया हमने तो बड़े अच्छे भजन गाए थे आपको सुनाए थे बेचारे भगवान भी एहसान में दब गए आपके अरे मनोवृत्ति मारी क्या भक्ति में आए हो झांकते हो मोहल्ले का घर घर झांकते हो दुनिया के सारे कपट जाल कभी भीतर गोविंद को भी झांका क्या और उम्र जा रही है बन के राक्षस मनोवृत्ति तुम्हारी तुम्हारी उम्र खाए जा रही है मौत के द्वार पे जा पहुंचे और बात करते हो भक्ति की लाला जी ने गलत सलत ऊंच नीच करके सदमे खा के मां के हो गय मां तो मारो गयो भाव गिर गयो चढ़ गयो खैर किसी तरह करके रुपए बटोरे पूंजी इकट्ठी हो गई लाला जी भी फूले फूले फिरते हैं कि मैं बड़ो धनवान हो गया और पूछो तू हो क्या गया डायबिटीज हो गई हाइपर हो गया हड्डियां हल गई दिमाग भी हिल-विल गया चिंता तनाव में जा रे तिजोरी चंद और क्या हो गया कि डॉक्टर ने कहा मीठा नहीं खाना नमक नहीं खाना सुन रहे हो मिस्टर धेनु का बनने का मजा है। उबली हुई जरा सी सब्जी दो सूखी रोटी एक टीका सवेरे एक टीका शाम को दर्जन भर गोली ये तो कुत्ता भी नहीं खाता तो क्या कुत्ते से बदतर हो गए हो बन के धे नुका पूछो अपने आप से वट हैू गेट इस सड़ी हुई सोच और मनोवृत्ति में आके। क्या पाया आपने और जब तक ये असुर नहीं मरेंगे भक्ति रस की कथा का आरंभ नहीं होगा क्यों क्योंकि तुम तो उसके अधिकारी नहीं हो भक्ति अति दुर्लभ है भक्ति ज्ञान वैराग वेद वेदांग सबकी मां है इसी ने सब कुछ बन किया है उसकी महिमा अपरंपार है लेकिन जो उसके नाम पे अपने को धोखा दे रहे हैं उनका रसातल भी कितना गहरा होगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी और जन्म दर जन्म भटकना होगा लाला जी से कहा कि रीढ़ की हड्डी गल गई है लकड़ी के तखत पे बस एक दरी बिछा के सीधे लेटना डलो पिलो के गद्दों पर अब तुम्हारे नौकर सोएंगे हा तो देन को दे बन के तुमने पाया गया क्या मिला तुमको उम्र तमाम तुमने ईर्षा द्वेश लोभ मोह आशक्ति भय इससे ईर्षा उससे झगड़ा इससे ऐठन अब फिर ऐसे हैं ऐठे कि लोच ही ना रहा चिता की लकड़ियों पर ऐठे पड़े हैं अब तो आग ही फूकेगी इनको उमर गई जन्म गया और कुछ कमाया नहीं रहे धेनुका सुर के धेनुका सुर कैसी बात है और कहा जिसने इस मनोवृत्ति को नहीं मारा गोविंद कहते हैं उसने कभी मेरा दर्शन भी नहीं पाया है क्योंकि जिसकी असुर मनोवृत्तियां हैं वो सिर्फ असुर दर्शन करता है उसे प्रभु का रूप नहीं दिखता है तीन जोड़ी आंखें देख रही हैं गाय को गाय खड़ी बाजार में आंखें एक जैसी हैं आई साइड भी मान लो एक ही है दिखता भी सबको एक जैसा और तीन जोड़ी आँखें, अर्थात तीन लोग देख रहे हैं गौ को कसाई मांस देख रहा है कितना मांस है इसमें व्यवसायी धंधा देख रहा है कितना दूध है इसमें और कितने बरस अभी और देगी? लेकिन भक्त की दृष्टि में तो गौ माता में तीन तैतीस करोड़ देवताओं का दर्शन है वो तो दर्शन करके ही धन्य हो गया है इसलिए परसेप्शंस की बात करता हूं तीनों देख रहे एक ही गाय लेकिन क्या तीनों एक ही गाय को देख रहे हैं? और उसी को कंसीव कर रहे हैं क्या अपने थॉट्स में नहीं कसाई क्या देख रहा है मांस कितना है चमड़ी कैसी है क्या भाव देगी और व्यवसाय क्या देख रहा है दूध कितना है अभी कितने बरस और देगी कितना मुनाफा होगा और भक्त क्या देख रहा है उसका तो वो तो रोमांचित है का रोम रोम पुलका एमान हो रहा है कि सामने जगत माता खड़ी है तैतीस करोड़ देवताओं का वास है अब क्या उसका रस कसाई और व्यवसायी पा सकते हैं जो भक्त की आंख का है तो जब तक तेरी आंख भक्त की नहीं है जब तक तेरी सोच कसाई और व्यवसायी की है तू चाहे भी तो उनका दर्शन नहीं पा सकता स्वामी जी दीदार करा दो अरे तू पहले आंखें तो ला देखेगा कैसे और मैं हूं कि अपने को धोने को राजी नहीं ससंग की अमृत गंगा से एक बूंद जल की उठाने को तैयार नहीं हूं फिर वही सड़ी सोच वही सांप्रदायिक घुटन वही भेदभाव वही ईर्षा द्वेष, वही मेरा तेरा और वही लूट खसोट अरे तो भक्ति पाओगे कैसे मुझे बताओ ऐसे भी तो जिया जा सकता था कि नारायण ना आपका निमित्त हूं हमने बताया यहाँ कुछ लोग हैं ना जिन्हें गॉसिप करने में है ना अफवाहों में बड़ा मजा आता है तो वो सारी भीड़ भी बैठी हुई थी हमने कहा भाई हम आपको आज एक राज की बात बताते हैं बोले क्या हमने कहा मां ग्यारहवें बरस में हमारी शादी हो गई थी अरे हैं तो आप ब्रह्मचारी नहीं हो हमने कहा हाँ भाई शादी तो हमारी ग्यारहवें बरस हो गई थी पक्की बात है अब क्या हम झूठ बोलेंगे तो बोले किससे हुई थी तो मैंने कब वो भी सुन लिया ग्यारहवें वर्ष जब जनेऊ हुआ हमारा तो आचार्य ने कहा गायत्री मंत्र पढ़ के कहा तत् सवितुर्वरिणियम ऐसे सविता स्वरूप आत्मा का मैं वर्ण करता हूं तो कहा बालक विवाह तो तुम्हारा हो गया आत्मा से तो जो सत्य विवाह है वो तो तुम्हारी अंतर आत्मा से हो गया जनेऊ के साथ क्यों भूर व स्व तत्सवे वरिणियम वरण तो हो गया तो शादी हो तो होगी गई भरगो देवश धीम ही धियो यो नादी तो हो चुकी है तुम्हारी वाह जगत एक निमित्त जगत है वो तो मंच है चाहना ब्रह्मचारी ही रहना नहीं तो नाटक के लिए एक नाटक के लिए उस पात्रता में चले जाना चाहे इस पात्रता में चले जाना हनुमान जी ब्रह्मचारी ही रहते हैं उनकी पात्रता में जाओगे तो ऐसे ही रहना पड़ेगा और नहीं तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की पात्रता में विवाह करना ही पड़ेगा लेकिन यह सब नाटकीय औपचारिकता है विवाह तुम्हारा ग्यारहवें वर्ष इस जनेऊ के साथ आत्मा से हो गया हम में से किसी ने जनेू भी कराया तो भी नहीं माना अब बताओ एक विवाह के बाद दूसरा विवाह करो तो एक कानून अपराध है कि नहीं तो हमने अपराध नहीं किया तो कौन बुरा हो गया ठीक ही तो यदि एक अक्षर भी आपने स्वीकार लिया होता एक क्षण के सत्संग को भी यदि आपने अपने मन में बसा लिया होता मन को रंग लिया होता आपको जरूर राह मिल गई होती हर आप तो अपने साथ विश्वासघात कर रहे थे और जग के साथ आप सगे होते कैसे आज ना आप किसी के सगे हो ना कोई आपका सगा है जो जो आपने कर्म किए हैं वो सब आपके सामने है जिस घर में यदि औपचारिक धर्म भी है तो उस घर में लोग जुड़े जुडे से दिख सकते हैं बाकी हर घर में लोग मचे हैं हमने देखा हमारे मित्र हमें बताते रहे कि आपके असली चेहरे अस्पतालों में दिखते हैं घर का बूढ़ा आया है स्पेशल वार्ड लिए गए अरब पति जो है और जैसे ही मिलने वाले आते हैं सास बहुएं बेटे है ना उसकी पत्नी भी और बेटे बहुएं सब फू फू करके रुते हैं बेटियां और दामाद भी और जैसे ही जाते हैं फिर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है कि जायदाद का बंटवारा कैसे हो मैंने आपकी साधुता देखी है मैंने आपकी ईमानदारी देखी है मैंने आपके वो रूप देखे है और इतनी बड़ी मवाद पलती आप में आज नहीं पल रहा है ये कृष्ण ही तो नहीं आप में और भक्ति की बात करते हैं और मुझे मेडिकोस बताया, ने बताया है डॉक्टरों ने साहब हमको घूस भी देते हैं कहते इतने पैसे देंगे मारते जिसे जल्दी से बंटवारा हो जाए मरना तो किसी है अब और कितनी जिल्लत कितनी जलालत कितनी गंदगी आप कृष्ण से हटके जीना चाहते हो बोलो क्योंकि जब जब असुर की राज जाओगे गोविंद नहीं इन्हीं के दर्शन पाओगे यदि गोविंद को देखना है तो आज सौगंध खाकर कसम लेकर हम सबको धैनु का सुर को, को, को मारना है कि नहीं